आतंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 35 संगति इन वितर्कों के प्रतिपक्षों से निर्मल हो जाने के पश्चात योगी को यम तथा नियमों में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर अहिंसक योगी के निकट सब प्राणियों का वैर छूट जाता है व्याख्या सर्व प्राणिनाम भवती सूत्र के अंत में यह वाक्य शेष है जब योगी की अहिंसा पालन में दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके अहिंसक प्रभाव से उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियों की भी अहिंसक वृत्ति हो जाती है अहिंसानिष्ठ योगी के निरंतर ऐसी भावना और यत्न करने से कि उसके निकट किसी प्रकार की हिंसा न होने पावे उसके अंतकरण से अहिंसा की सात्विक धारा इतने तीव्र और प्रबल वेग से बहने लगती है कि उसके निकटवर्ती तामसी हिंसक अंतकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक वृत्ति को त्याग देते हैं किसी किसी हिंसक में भी हिंसा की भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती अहिंसक में भी हिंसा वृत्ति उत्पन्न कर देती है जब कभी दो ऐसे मनुष्यों का संपर्क हो जाता है जिनमें परस्पर दो विरोधी भाव अहिंसा अर्थात अच्छाई और हिंसा अर्थात बुराई अपनी पराकाष्ठा को पहुँचे हुए होते हैं तब उन दोनों में बड़ा भारी संघर्ष होता है अंत में जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूसरे को परास्त कर देता है अर्थात उस पर अपना प्रभाव डाल देता है उदाहरणार्थ अहिंसा और हिंसा के स्वभाव वाले दो ऐसे व्यक्तियों का जो अपने गुण व अवगुण में परिपक्व प्राप्त किए हुए हैं दैवयोग से संपर्क हो जाने जावे तो एक लंबे समय तक उन दोनों में संघर्ष चलेगा अहिंसक हिंसक के प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अहिंसक के प्रति बुराई यदि हिंसक अपने इस बुरे स्वभाव में अधिक प्रबल है तो अहिंसक को भी हिंसक बना देगा अर्थात हिंसक को बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेश के भाव उत्पन्न हो जाएंगे वह विचारेगा कि इस दुष्ट के साथ हम बराबर भलाई करते चले आए हैं किंतु यह बुराई करता ही रहता है इसको इसकी बुराई की सजा देनी चाहिए उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह उसके साथ बुराई करने लगता है यह अहिंसक की हार और हिंसक की जीत समझनी चाहिए और यदि अहिंसक की भलाई का स्वभाव अधिक बलवान है तो वह अपना प्रभाव हिंसक पर डाल सकेगा अर्थात हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्य के साथ बुराई ही करता रहा हूँ और यह उसका उत्तर भलाई से ही देता रहा है देश भाव दूर होकर उसके मन में सद्भावना उत्पन्न हो जाएगी और वह अहिंसक के प्रति भलाई करने लगेगा इस प्रकार अहिंसा की हिंसा पर विजय प्राप्त हो जाती है देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों स्थानों में सांप्रदायिक हिंसा की भावना इतने उग्र रूप से फैल रही थी कि सत्य और अहिंसानिष्ठ महात्मा गांधी का सारा प्रयत्न उसके रोकने में विफल हो रहा था अंत में अपने प्राणों की बलि देकर दोनों स्थानों में इतने व्यापक रूप से फैली हुई हिंसा को पूर्णतया रोकने में सफल हुए सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्व सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है व्याख्या जिस योगी की सत्य में दृढ़ स्थिति हो गई है उसकी वाणी से कभी असत्य नहीं निकलेगा क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान का रखने वाला हो जाता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है उसकी वाणी द्वारा जो क्रिया होती है उसमें फल का आश्रय होता है अर्थात जैसे किसी को यज्ञाधिक क्रिया के करने में उसका फल होता है इसी प्रकार योगी के केवल वचन से ही वह फल मिल जाता है यदि वह किसी से कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा तो वह ऐसा ही हो जाता है सत्यनिष्ठ योगी के निरंतर ऐसी भावना और धारणा रखने से कि उसके मुख से न केवल भूत और वर्तमान के संबंध में किंतु भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में भी कोई असत्य वचन न निकलने पावे सत्य की प्रबलता से उसका अंतःकरण इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है कि उसकी वाणी से वही बात निकलती है जो क्रिया रूप में होने वाली होती है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम अस्त्य की दृढ़ स्थिति होने पर सब रत्नों की प्राप्ति होती है व्याख्या जिसने राग को पूर्णतया त्याग दिया है वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती इसमें एक आख्यायिका है किसी निर्धन पुरुष ने बड़ी आराधना के पश्चात धन संपत्ति की देवी के दर्शन किए उसके पैरों की एड़ी और मस्तिष्क घिसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ अपने भक्त के आग्रहपूर्वक मिनय पर उसको बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और धर्म अधर्म का विवेक त्याग कर मेरे पीछे मारे मारे फिरते हैं उनको ठुकराते हुए पैरों की एड़ी घिस गई है और जिन्होंने ईश्वर परिधान का आसरा लेकर मुझमें राग छोड़ दिया है तथा मुझसे दूर भागते हैं उनको रिझाने और अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिए उनकी चौखट पर रगड़ते रगड़ते मस्तिष्क घिस गया है